श्री सी चैतन्य चेतावली पत्नी वियोग और प्रत्यागमन पतिर्देव नारीणाम पतिर्बंधो पतिर्गति प्रत्युर्गति समाना दैवतम वा यथा पति स्त्रियों का पति ही देवता है पति ही बंधु है और पति ही गति है पति के समान उनकी कोई दूसरी गति नहीं और पति के समान उनका कोई दूसरा देवता नहीं पत्नी गृहस्थाश्रम में एक सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रधान वस्तु है गृहिणी के बिना गृहस्थ ही नहीं पत्नी गृहस्थ के कार्यों में मंत्री है सेवा करने में दासी है भोजन कराने में माता के समान है शयन में रंभा के समान सुखदात्री है धर्म के कार्यों में अर्धांगनी है क्षमा में पृथ्वी के समान है अर्थात गृहस्थ की योग्य गृहिणी ही सर्वस्व है जिसके घर में सुचतुर सुंदरी और मृदभाषुणी गृहिणी मौजूद है उसके यहाँ सर्वस्व है उसे किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती और जिसके गृहिणी ही नहीं उसके है ही क्या लोकप्रिय निमाई पंडित की पत्नी लक्ष्मी देवी ऐसी ही सर्वगुण संपन्ना गृहिणी थी वे पति को प्राणों के समान प्यार करती थी सास की तन मन से सदा सेवा करती रहती थी और सदा मधुर और कोमलवाणी से बोलती थी उनका नाम ही लक्ष्मी देवी नहीं था वस्तुतः उनमें लक्ष्मी देवी के सभी गुण भी विद्यमान थे वे वर्तलोक में लक्ष्मी के ही समान थी ऐसी ही पत्नी को तो नृत्यकारों ने लक्ष्मी बताया है जैसे भार्या सुचिर दक्षा भरतारम अनुगामिनी नित्यम मधुर वक्तृ सार न रमा रमा अर्थात जिसकी भार्य पवित्रता रखने वाली गृह कार्यों में दक्ष और अपने पति के मनो अनुकूल आचरण करने वाली है जो सदा ही मीठी वाणी बोलती है असल में तो वही लक्ष्मी है लोग जो लक्ष्मी लक्ष्मी पुकारते हैं वह कोई और लक्ष्मी नहीं है निमाई पंडित की पत्नी लक्ष्मी देवी सचमुच में ही लक्ष्मी थी पूर्व बंगाल की यात्रा के समय माता के आग्रह से निमाई लक्ष्मी देवी को अपने पितृगृह में कर गए थे पति के वियोग के समय पतिव्रता लक्ष्मी देवी ने बड़े ही प्रेम से अपने स्वामी के चरण पकड़ लिए और वियोग वेदना का स्मरण करके वे फूट फूट कर रोने लगीं निमाई ने उन्हें धैर्य बधाते हुए कहा इस प्रकार दुखी होने की कौन सी बात है मैं बहुत ही शीघ्र लौट कर आ जाऊंगा। तब तक तुम यहीं रहो मैं बहुत दिन के लिए थोड़े ही जाता हूँ वैसे ही दस दिन घूम घाम कर आ पहुँचूंगा उन्हें क्या पता था कि यह लक्ष्मी देवी से अंतिम भी भेंट है इसके बाद लक्ष्मी देवी से इस लोक में फिर भेंट न हो सकेगी लक्ष्मी देवी को भांति भांति से आश्वासन देकर निवाई पंडित ने पूर्व बंगाल की यात्रा की इधर लक्ष्मी देवी पति के वियोग में छिन्न चित्त से दिन गिनने लगी उन्हें पति के बिना यह संपूर्ण संसार सुना ही सुना दृष्टिगोचर होता था उन्हें संसार में पति के सिवा प्रसन्न करने वाली कोई भी वस्तु नहीं थी प्रसन्नता की मूल वस्तु के अभाव में उनकी प्रसन्नता एकदम जाती रही वे सदा उदास ही बनी रहने लगी उदासी के कारण उन्हें अन्न जल कुछ भी अच्छा नहीं लगता था उनकी अग्नि मंद हो गई पाचन शक्ति नष्ट हो गई और विरह ज्वाला के ताप से सदा ज्वर सा रहने लगा पिता ने चिकित्सकों को दिखाया किंतु बेचारे संसारी वैद्य इस रोग का निदान कर ही कह सकते हैं वात पित्त कप के सिवा वे चौथी बात जानते ही नहीं है यह इन तीनों से विलक्षण ही धातु विकार व्याधि है इस कारण वैद्यों के उपचार से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ धीरे धीरे लक्ष्मी देवी का शरीर अधिकाधिक क्षीण होने लगा किसी को भी उनके जीवन की आशा न रही वे मानव अपने अत्यंत क्षीण शरीर को अंतिम बार पति दर्शनों की लालसा से ही टिकाये हुए हैं किन्तु उनकी यह अभिलाषा पूरी न हो सकी निमायी पंडित को पूर्व बंगाल में अनुमान से अधिक दिन लग गए अंत में बड़े कष्ट के साथ व्यथा को सह सकने के कारण अपने पतिदेव के चरण चिन्हों को हृदय में धारण करके उन्होंने इस पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया वे इस मर्त्य लोक की भूमि को त्याग कर सतियों के रहने योग्य अपने पुण्य लोक में पति मिलन की आकांक्षा से चली गई घर वालों ने रोते रोते उनके सभी संस्कार किए इधर निवाई पंडित को पूर्व बंगाल में भ्रमण करते हुए कई मास बीत गए अब उन्हें घर की चिंता होने लगी इन्हें भान होने लगा कि हमारे घर पर जरूर कुछ अनिष्ट हुआ है हृदय के भाव तो असंख्यों कोसों पर से हृदय में आ जाते हैं लक्ष्मी देवी की अंतिम वेदना इनके हृदय को पीड़ा पहुंचाने लगी इन्हें अब कहीं आगे जाना अच्छा नहीं लगता था इसलिए इन्होंने साथियों को नवद्वीप लौट चलने की आज्ञा दी आज्ञा पाकर सभी नवद्वीप लौट चलने की तैयारियाँ करने लगे बहुत से नवीन छात्र भी विद्योपार्जन के निमित्त इनके साथ हो लिए थे उन सभी को साथ लेकर यह नवद्वीप की ओर चल पड़े इन्हें काफ़ी धन तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं भेंट तथा उपहार में प्राप्त हुई थी थोड़े दिनों में ये फिर नवद्वीप में ही आ गए इनके आगमन का समाचार बिजली की तरह नगर में फैल गया इनके इष्ट मित्र स्नेही तथा पुराने छात्र दर्शनों के लिए इनके घर पर आने लगे ये सभी से यथोचित प्रेम पूर्वक मिले सभी ने यात्रा के कुशल समाचार पूछे इन्होंने सबसे पहले अपनी माता के चरणों को स्पर्श किया माता का चेहरा मुरझाया हुआ था वे पुत्र वधु के वियोग और पुत्र की चिंता के कारण अत्यंत दुखी सी मालूम पड़ती थी चिरकाल के बिछड़े हुए अपने पे पुत्र को पाकर माता के सुख का वारा पार न रहा। गौ जिस प्रकार से बिछड़े हुए बछड़े को पाकर उसे प्रेम से चाटने लगती है, उसी प्रकार माता निमाई के युवा शरीर के ऊपर अपना शीतल और कोमल कर फिराने लगी उनकी आंखों से निरंतर पेमाश्रु निकल रहे थे निमाई ने हंसते हुए पूछा अम्मा सब कुशल तो है न मुझे अनुमान भी नहीं था कितने दिन लग जाएंगे तुम्हें पीछे कोई कष्ट तो नहीं हुआ पुत्र के ऐसा पूछने पर माता चुप ही रही तब किसी दूसरी स्त्री ने धीरे से लक्ष्मी देवी के परलोक गमन की बात इनसे कह दी सुनते ही इनके चेहरे पर दुख संताप और वियोग के भाव प्रकट होने लगे माता और भी जोरों के साथ रुदन करने लगी हिमाही की भी आँखों में अश्रु आ गए उन्हें पोसते हुए धीरे धीरे वे माता को समझाने लगी माँ विधि के विधान को मेठ ही कौन सकता है जो भाग्य में बदा होगा वह तो अवश्य ही होकर रहेगा इतने ही दिनों तक तुम्हारी पुत्र वधु का तुमसे सहयोग बदा था इस बात को कौन जानता था माता ने रोते रोते कहा बेटा अंतिम समय में भी वह तेरे आने की ही बात पूछती रही ऐसी बहू अब मुझे नहीं मिलेगी साक्षात लक्ष्मी ही थी निमाइया सुनकर चुप हो गए माता फिर बड़े जोरों से रोने लगी इस पर प्रभु ने कुछ जोर देकर कहा अम्मा अब चाहे तो कितनी भी रोती रह तेरी पुत्र वधु तो अब लौट कर आने की नहीं वह लौटने के लिए नहीं गई है अब तो धैर्य धारण से ही काम चलेगा पुत्र के ऐसे समझाने पर माता ने धैर्य धारण करके अपने आंसू पोछे और निमाई को स्नानदि करने के लिए कहा फिर स्वयं उन सबके लिए भोजन बनाने में लग गई भोजन से निवृत्त होकर निवाई पंडित अपने इष्ट मित्रों के साथ पूर्व बंगाल की यात्रा संबंधी बहुत सी बातें करने लगे और फिर पूर्व की भांति पाठशाला में जाकर पढ़ाने लगे